परिवार से और पर्सनल बात के बाद में अब शायद देवी देवताओं पे पहुंच रहे हैं रविंदर जी का हरियाणा से सवाल है कि हमारे कुल देवता कुल देवी कौन होते हैं या होते भी हैं या नहीं ऐसे ही किसी ने शब्द गढ़ दिए और अगर होते हैं तो उनका क्या करना चाहिए ये बहुत अच्छी बात है देखिए हर एक आदमी कोई न कोई देवता को लेकर ही चलता है कोई मानव देवता भी ही ही हो ही नहीं सकता है देवता का मतलब ये है कि किसी ने किसी को श्रेष्ठ मानना ही होता है क्योंकि अपने लिए कुछ हम जीने के स्वरूप को पहचानना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरे मानव से ही प्रभावित होते हैं और अच्छे बुरे के अर्थ में जो कुछ भी हो किसी को हम पहचानने का प्रयास करते हैं और जिसको भी हम श्रेष्ठ मान लेते हैं उसका अनुकरण करने लगते हैं और उसके जैसे होने का प्रयास करते हैं जिसको हमने श्रेष्ठ मान लिया उसी का नाम देवता है अब छोटी सी गलती हमारे से हो रही है, है ना यदि हमारे को ये ठीक से पता ही नहीं है कि श्रेष्ठता का सही स्वरूप क्या है तो हम किसी को भी हलते फलते को भी देवता बना देते हैं है ना तो अब क्या हो गया देवता नहीं होते ऐसा नहीं है। प्रकृति में अस्तित्व में देवता रहते ही है देवता का मतलब ये श्रेष्ठतम जीने का स्वरूप होता है आदमी का है ना वो जीने का स्वरूप जिस आदमी ने पहचान लिया वो वैसे जीने लग गया वो उसका नाम है वो उसमें क्वालिटी बढ़ गया उसका नाम देवता देते है वो दूसरों को प्रेरणा देते हैं तो अभी क्या दिक्कत हुआ जब तक हम रविंदर भाई मानव में मौलिक श्रेष्ठताएं क्या होती हैं कि क्या किस प्रकार से उसको पहचान की जानी चाहिए यदि वैसे पहचान नहीं कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से गुंडो बदमाश को भी देवता बना लेते हैं है ना तो अभी तो उल्टा है कि जैसे हम उठ करना चाहते हैं वैसे हमने अपने देवता बना लिए दारू पीने वाले ने दारू पीने वाले को देवता बना लिया है ना ज़्यादा पीता है कबड्डी खेलने वाले ने कबड्डी खेलने वाले को बना लिया क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट खेलने वाले को देवता बना लिया अब वाकई में देवता हैं या नहीं है इनको हमको पहचानना पड़ेगा तो देवता का लक्षण क्या होता है वो अगर अध्ययन करेंगे तो मैंने अध्ययन किया तो मुझे बड़ी हंसी जब अध्ययन करने में समझ में आया तो ये लगा कि हमने तो सारे गुंडे बदमाशों को देवता बनाकर रखा हुआ है देखिए हमने अपने देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र डाल रखे हैं क्या देवता वाकई में अस्त्र शस्त्र शस्त्र के साथ होते होंगे क्या देवता में देवता काम लड़ना झगड़ना मारपीट करना मरवाना लोगों को लड़वाना हो सकता है तो हो सकता है कि देवता तो ऐसे नहीं होते हम ठीक से उनको पहचान ही नहीं पाए है ना हो सकता है कि है ना देवता हमारे आजू बाजू के घूम रहे हो और हम उनको पहचान ही नहीं कर पाए तो पहचानने की ताकत हमारे में ठीक पहचानने की ताकत कैसे विकसित हो पहले ये मुद्दा है तो एक बार अगर ठीक से कुछ समझ में आएगा शिक्षा विधि से शिक्षा का मतलब इतना है एजुकेशन का मतलब इतना है कि आपको ठीक से ये पता चल जाए कि अनुकरण किसका करना है क्या श्रेष्ठताएं हैं यदि उसका अध्ययन कर पाते हैं तब तो हम सही देवता की पहचान करेंगे और उस सही देवता की पहचान आपकी हो जाएगी तो आपके परिवार वाले भी खुश होंगे तो वो वो देवता फिर आपका कुल देवता हो जाएगा है ना पूरा परिवार उसको उसका अनुकरण करेगा भाई ठीक आदमी के साथ मिल गए दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी समझ लीजिए कि ये मानव रूप में प्रेरणा देने के लिए मानव शरीर के साथ जीने वाला व्यक्ति हमारे लिए है ना इस स्वरूप में काम होते है जीवन रूप में तो सभी प्रेरणा देते ही ये भी नहीं कि जीवन रूप में जो देवता है उनका कोई महत्व नहीं उनका अपना काम है वो अपना अपना प्रेरणा देते हैं हमारा उंगली पकड़ के चलने का जो समय होता है और ये उंगली बेसिकली हमारे से जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनकी होती है उनकी उंगलियां पकड़ के हम चलना सीखते हैं वो हमारे देवता जैसे होते ठीक है।, है ये रहस्य से मुक्त होना पड़ेगा देवताओं को लेकर हाँ देवता रहस्य की बजाय हमारे समझ तो में आ जाए तो हमारे काम के ज़्यादा हो जाएंगे और हमारी इसी चर्चाओं को ऑडियोस को वीडियोस को रेडियो की लाइव लिंक्स को और क्वेश्चंस को पूछने के लिए वीडियोज खुद के अपने भेजने के लिए हमारे कैंप्स के लिए रजिस्टर करने के लिए और इस सेशन को रिलेटेड कोई भी सेशन देने के लिए आज ही एक ऐप लॉन्च होने वाली है प्ले स्टोर पर एम के कनेक्ट नाम से जो कि जो कहीं पर भी मौजूद लोग हैं वो लोग उससे जुड़ सकते हैं और ये सभी चीज़ों को वहाँ पर कर ही सकते हैं तो एक आ, सिंगल प्लेटफॉर्म हो जाएगा जहाँ पर वन टू वन कनेक्शन उनका रहेगा और वो बाकी सब जगहों पे कि यहाँ यहाँ यहाँ जाने के बजाय में वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं तो अगेन जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं एम पर या फिर फेसबुक पर एम पे, पे पे, पे के पेज पर उस पर कॉन्टैक्ट करके इस ऐप के बारे में डिटेल्स ली जा सकती है बढ़िया बहुत ही अच्छा ये मैंने सुना आप सब ऐप यहीं बना रहे हैं बाकी आपने श्रोताओं को बताइए हाँ ये इस तरह के जितने ऐप हैं वो सब यहीं आप लोग बना लेते हैं बहुत अच्छी बात है जितनी भी वो इसको लेकर वो चीज़ बोलना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें बाहर करी जा रही हैं जब तक हम कन्फ्यूज़ हैं खुद को लेकर तब तक वो चीज़ें करते हैं तो हम सुखी होने के लिए करते हैं और जब एक बार खुद को आंसर्स मिल जाते हैं तो सुखी होकर करने का कार्यक्रम शुरू होता है तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी चीज़ इंसान करना चाहता है अब खुश होकर कर रहा है तो उसका एफर्ट दस गुना मतलब एफर्ट दस गुना कम हो गया है और रिज़ल्ट दस गुना बढ़ गए हैं बहुत अच्छी बात तो इसको कोई स्टडी करना चाहे तो यहाँ आकर स्टडी करेगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है ठीक बात है